तो इस तरह से बर्मा जी के जो नौ बेटा थे जिनका विवाह भगवान कपिल की नौ बहनों के संग हुआ था उनकी वंश परंपरा के विषय में यहां पर बताया गया अब संत मैत्रेय ऋषि जो स्वयंभु मनु की सबसे छोटी कन्या है जिनका नाम है प्रसूति मैया इनका चरित्र कहते हैं देवी प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ था और इनके यहां सोलह कन्या जन्मे है दक्ष प्रजापति ने अपनी सोलह कन्याओं में से तेरह कन्या का विवाह धर्म ऋषि से करवा दिया धर्म ऋषि की जो पत्नी थी पहली जिनका नाम था श्रद्धा इनके पुत्र दूसरी पत्नी थी मैत्री इनके पुत्र हुए प्रसाद तीसरी इनकी पत्नी थी दया उनके पुत्र हुए अभय चौथी इनकी पत्नी थी शांति पुत्र हुए सुक पांचवी पत्नी थी पुत्र हुए मोद छठी इनकी पत्नी थी पुष्टि पुत्र हुए अहंकार सातवीं इनकी पत्नी थी क्रिया पुत्र हुए योग आठवीं इनकी पत्नी थी उन्नति पुत्र हुए धर्प नौवीं इनकी पत्नी बुद्धि थी पुत्र हुए अथ्र दसवीं इनकी पत्नी मेधा थी पुत्र हुए समृति ग्यारहवीन की पत्नी तितीक्षा थी पुत्र हुए सोम और हिरिम, बारवीन की पत्नी लज्जा थी पुत्र हुए और विनय और तिरवीन की पत्नी थी मूर्ति जब मूर्ति देवी ने धर्म ऋषि के द्वारा गर्भ को धारण किया उस समय दो जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ वे साक्षात भगवान के अवतार हुए बोलिए नर नारायण भगवान की जय नर और नारायण प्रसंग आता है पौराणिक प्रसंग है जब भगवान नरनारायण जी अवतारित हुए उस समय बद्रीनाथ पर एक असुर था जिसका नाम था सहस्त्र कवच यानी कि हजारों कवच धारण किए हुए इसने महादेव से वरदान मांगा था कि जो मुझसे एक हजार साल युद्ध करेगा तो मेरे एक कवच को तोड़ेगा तो वे एक हजार कवच को तोड़ने के लिए कम से कम लाखों साल युद्ध करना पड़ेगा तो ये सहसत्र कवच बद्रीनाथ पर चला गया ये भगवान को ठीक नहीं लगा एक दिन देव ऋषि नारद जी आए तो नर नारायण भगवान ने उन्हें नमन किया और कहा प्रभु ऐसी भूमि बताए जहां पर एक दिन का तप करने से सौ दिन के तप का फल मिले तो बोले भाई वो तो धाम बद्री विशाल है बद्रीनाथ तो भगवान नर और नारायण बद्रीनाथ चले गए अब सबसे पहले युद्ध किसने आरंभ किया भगवान नारायण ने एक हजार तक एक हजार साल तक युद्ध किया तब उस असुर का एक कवच टूटा तो भगवान बैठ गए तो अब नरन युद्ध आरंभ कर दिया इस तरह इस असुर के 999 कवच तोड़ दिए बारी बारी युद्ध कर कर ये घबर गया कवच सहित ये असुर सूर्य में चला गया और आगे चलकर यही माता कोंती के मंत्र पढ़ने पर सूर्य पुत्र कर्ण कहा गया आज भी बद्रीनाथ पर भगवान नर और नारायण माता मूर्ति के दर्शन के लिए आते हैं और माता मूर्ति का वहां पर मंदिर विराजमान है ऐसी देवी माता मूर्ति को हम बारम्बार नमन करते हैं और भगवान नर नारायण को नमन करते हैं जिन्होंने तपस्या का मार्ग बताया आज भी बद्रीनाथ पर नर और नारायण दो नाम के पर्वत हैं अगर जब ये पर्वत मिल गए तो फिर आपको बद्रीनाथ का दर्शन नहीं होगा उसके बाद तो भविष्य बद्री में हमें दर्शन करना पड़ेगा और जिनके बाद ज्ञान का भंडार है ऐसे भगवान नर नारायण को हम नमन करते हुए हम पर कृपा करें हमें शक्ति दें जिससे हम भक्ति अच्छी कर सकें हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे दक्ष प्रजापति की चौथवी कन्या थी जिसका नाम जिसका नाम था स्वाहा इनके इनका विवाह अग्निदेव करवा दिया इसलिए जब हम देव यज्ञ करते तो क्या कहते हैं स्वाहा स्वाहा तो इसी प्रकार से स्वाहा देवी ने तीन पुत्रों को जन्म दिया पवक पवमान और सूची इस तरह इनसे 45 पुत्रों है अग्निदेव की कुल संख्या 49 है कितनी संख्या अग्निदेव की कुल 49 अग्निदेव है इस तरह से दक्ष प्रजापति ने अपनी पंद्रवी कन्या पितरों को बिहा दिया जिसका नाम था सोदाह इसलिए पितृ कार्य केन्द्र में क्या कहते हैं सोदाह तो इनकी दो बेटियां हुई वयोना धरणी दक्ष प्रजापति की सोलवी जो कन्या थी सबसे लाडली कन्या थी जिनका नाम था सती इनका विवाह देवादिदेव महा महादेव के संग हुआ पर इनके यहां कोई संतान नहीं हुए इतनी कथा सुनकर विदुर जी महाराज जी ने संत मैत्री से कहा कि सती तो सबसे लाडली कन्या थी तो आखिर ससुर दवाई में क्या हुआ कि जो सती को अपने शरीर का त्याग करना पड़ेगा श्री मैत्र कहते विद्र जी जब दक्ष प्रजापति को प्रजापति बना दिया तो इसे घमंड हो गया ये सभा में देर से आता था, था कि लोग खड़े होकर हमारा क्या करे सम्मान करे एक समय यज्ञ हो रहा था यज्ञ में सब देव आदि तो ये सबसे देर से आया उस समय सामने तो इनको देखकर खड़े होकर नमन किया पर ब्रह्मा विष्णु मही तीन देवता खड़े नहीं हुए अब क्योंकि जब घमंडी आदमी होता है चारों तरफ क्या निगाह मारता भी देखता है कि कौन मुझे सम्मान दे रहा कौन मेरे लिए उठा कौन नहीं उठा तो चारों तरफ उसे निगाह मार रहा था अच्छा उस वक्त हुआ ये कि जैसे ही दक्ष प्रवेश किया निगाह मारने लगा तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता विराजमानते दक्ष की दृष्टि भगवान विष्णु पर पड़ी बोले ये तो मेरे दादाजी है कोई बात नि खड़े नहीं हुए ब्रह्मा जी पर दृष्टि गई ये तो मेरे पिताजी है कोई बात नहीं खड़े हुए पर यह शिव क्यों नहीं खड़ा हुआ ये तो मेरा दामाद लगता है तो उस समय सभा में आते के संख्या कहता है ताम ऋषियों में सह देवा समाग ना साधुना भवता वृत्म नाग्य ना चाम श्रुयताम मेरी बात सब ध्यान देकर सुनो सब हैरान हो गए कोई भी जब बड़ा आदमी कहीं आता है तो वो तुरंत नहीं बोलता सम्मान पूर्वक उसे बिठाया जाता है अच्छा बिठाने के बाद क्या करते हैं उसका तारुफ करवाया जाता है फलानी जगह से तारुफ रखते हैं ऐसे महापुरुष है उनके विषय में दो शब्द कहे जाते हैं उसके बाद उन्हें मौका दिया जाता है